अवशिष्ट स्वरूपम अज्ञात करके सब का कर निषेध करने के बाद जो अवशिष्ट स्वरूप रहा उसको में मुझे ज्ञान हो गया ऐसे शिष्य कहेगा पूर्व हेतु के द्वारा ऐसे सब निर्गुण निष्क्रिय निश्चय है और विलक्षण है तदविलक्षण है ऐसे शब्द आदि ऐसे प्रकार सबका निषेध करने के बाद फिर क्या बचा है बचाश बहिंतर्गत च्यु सदा सर्व सम शुद्धो शुद्ध शुद्ध निसंगो निर्मलो निर्मलो चलह निर्मलो चलह अहम आकाशवत सर्वहिंतर्गत आकाशो यथा सर्वेशातर बहिशत में आकाश के समान सबके बाहर और अंदर बाहर अंतर्गत बहिर्तर्गत सबके बाहर भी सबके अंतर्गत हो जैसे आकाश सबके अंदर बाहर एक है आत्मा में ही सबके अंदर बाहर एक हूँ अच्छुत अच्छुत है च्युत अपने च्यून गर्थ अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है अच्युत स्वरूप में चित रहता है अच्युत सदा सर्व सम हमेशा ही सर्व के समान ही सब कुछ अध्यस्त ही अधिष्ठान स्वरूप नहीं हूँ सर्व समान ही जितने कुछ अलग अलग, अलग दिखने पर भी समान रूप अधिष्ठान राज्य में सर्प जलधारा भू छिद्र दंड जितने आरोप करे रज तो समान ही इसी प्रकार जितने कुछ अध्यस्त होने पर भी समान ही सर्व सब तो चीज आनंद रूप सर्वत्र समान है नाम रूप नहीं जो अध्यस् शुद्ध, शुद्ध है अविद्या तत्कार्य मल कुछ नहीं है, शुद्ध है निसंग कहा गया, किसके साथ कोई संबंध नहीं अधिष्ठान के साथ अध्यस्त धर्म का संबंध होता ही नहीं है अधिष्ठान मरु में जल अध्यस्त है उसका संबंध नहीं होता है आत्मा से अतिरिक्त तो सब कुछ अध्यस्त है का संघ वास्तव नहीं होगा इसलिए निस्संगे निर्मल मल निर्गतम मलम यथ स निर्मल मल रहित शुद्ध है, है कुछ संसार दुकान ही मल अव्ञान तत्कार रहित अचल है स्थिर स्थिर है, है निर्विकार है अचल बड़े बड़े पत्थर है ऊपर पानी चलता है तो पत्थर जैसे वैसे पानी ऊपर चलता है इस प्रकार शांत ब्रह्म अधिष्ठान है अहम परम ब्रह्म शुद्धम नित्यम शुद्धम अवित्रियम शांत है अचल है उसके बारे जल चलने पर जैसे पत्थर का कुछ नहीं होता है अध्यस्त जितने संसार में धर्म में सब अध्यस्त है अध्यात् जितने होने पर भी अधिष्ठान में कोई चलना नहीं है टीका में आकाशवत सर्वस्व दृष्टि जात बहिर अंतर्गत जैसे आकाश सबके अंदर है और बाहर है प्रकोष्ठ के कमरा के अंदर भी है बाहर भी है इसी प्रकार सब के बर्त के अंदर भी है बाहर भी गुहा के अंदर भी है बाहर भी है दीवार के अंदर रहेगा दिवाली में भी आकाश है अंदर है, बाहर दिवाली जितने आकाश है लोहे के बड़े बड़ा लोहा इतने पिंड होगा कोई छेद अंदर नहीं है उसके अंदर वायु रहेगा वायु रहेगा वायु नहीं रहेगा जल रहेगा नहीं रहेगा आकाश रहेगा आकाश रहेगा आकाश का अभाव नहीं होगा जब आकाश सब के अंदर बाहर है आकाश को कोई हटा नहीं सकता है जैसे आकाश सब के अंदर बाहर सर्वत्र है इस प्रकार आत्म चैतन्य आकाश से भी सूक्ष्म है सब के अंदर बाहर एक रूपये अहम आत्मा कोई अलग है नहीं मैं ही हूँ सर्वत्र आकाश सर्वग्रत दृश्य जात से जितने दृश्य बर गई सब कुछ दृश्य जितने बहिर्ंतर्गत बाहर भी अंदर भी हूँ अच्छुता हूँ चित्ती अपने सर्व से चैतन्य एक रूपये नहीं की सब के अंदर बाहर होने के लिए स्वरूप का कुछ त्याग होगा बर्तन में जल भरेंगे तो जल का अपने स्वरूप हट करके इसमें भरता है भरते हैं ऐसा नहीं होता है सब के अंदर बाहर एक रुपए रूप है तो ही है अच्युत है अच्युत का चितुत त्याग सदा सर्वसम विषम समम व्याप्त सदा सर्व समान विषमे भी जैसे आकाश घट छोटा है गुहा है मठ है छोटे बड़े अच्छा बुरा सर्वत्र व्याप्त है इस प्रकार विषमय सर्वत्र समान रूप से व्याप्त स्थित समान रूप से सर्वत्र है तथापि शुद्ध सर्वत्र विषम में भी अशुद्ध में कार्य अलग अलग है समय व्याप्त होने पर भी अशुद्ध नहीं होता है शुद्ध है निर्लय पर किसके साथ संबंध नहीं होता है उसके सर्वत्र रहने पर भी जैसे आकाश सर्वत्र है ना तो जल से गीला हो हो जाए ना अभाव से सूख जाए ना अग्नि उसको जला दे कुछ नहीं आकाश जैसे वैसे ही इस प्रकार आत्मचेतन्य है निर्लय पे है अचल है क्योंकि पूर्ण है जब पूर्ण होगा उसमें चलन नहीं होगा चलन क्रिया होगी एक देश से एक देश जाएगा जो एक देश में है यहाँ नहीं तो वहां जाएगा। जो व्यापक है तो कहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा जाने के लिए जगह नहीं ना व्यापक में नहीं होगा जैसे आकाश में चलना नहीं होता है मानते न्याय शास्त्र में मानते हैं वैज्ञानिक लोग मानते हैं इसी प्रकार आत्मा में चलना नहीं होता है वेदांत के अनुसार तो आकाश की उत्पत्ति होती है नहा से होता है तो दृष्टान्त जो आकाश आकाश को जो दृष्टान्त बनाया इसे व्यावहारिक लोक प्रसिद्धि को देख में कहा गया आकाशत नित्य हो आकाश के समान सर्वगत है और नित्य है आकाश तो नित्य नहीं तो जैसे तारकिर को लोग मानते है सामान्य बुद्धिमान लोग वैज्ञानिक लोगों के भी लो कहते तो हैं आकाश नित्य है इसी प्रकार आपना नित्य है तो प्रसिद्धि को लेकर के कहा गया इस प्रकार पूर्वोक्त श्लोक मननम चिरलाभ्यस्तम तत् पुरुषार्थम साधी थी क्या हो पुर्व शोक में जो कहा गया उसका मनन करना और दीर्घ काल चीर कालाभ्यस्त होने पर पुरुषार्थ मोक्ष का साधक होता है ज्ञान के द्वारा अभ्यस्ता ईशा निरंतराभ्यस्ता पाठवे तो निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मे वास्मी वासना द्यान रोगा निवरसा रागा पढ़ा निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मे वी वासना ये वासना ब्रह्म इस बार बार चिंतन करना निरंतर निरंतर अभ्यास अंतर तो लगातार चिंतन करें वासना अविद्या केविद्यान रसायनम रोगानि वरती निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा आसते राम कालम नये वेदांत चिंतना तो। वेदांत चिंतन करना रोज सोने तक कितने दिन करना है अमृत है और कुछ नहीं वेदांत आस नएं निरंतर रग, अंतर रग, है ब्रह्मे वी इसी वासना और नदि काल से देहादि में अहम बुद्धि है उसको निवृत्त करने के लिए इसे दीर्घ कार अभ्यास करने पर ही विपरीत की निवृत्ति होती है अविद्यान और अविद्या अविद्या के कार्य विक्षेप को विपरीत बुद्धि को देह अधिक में अहम बुद्धि उसको नष्ट करती है वासना अभ्यास वासना जिस प्रकार रसायन में रोगानी हो औषधे जैसे रोग को नष्ट कर देता है चीर काल दीर्घ काल दीर्घ काल औ औषध में जैसे बताते हैं कितने दिन खाना है इतने दिन खाने पर होगा एक दो बार खा दिया नहीं पूरा रोग का निवृत्ति करने के लिए निरंतर जैसे निरंतर का जितने शास्त्र में कहा गया आयुर्वेदिक शास्त्र में इतनी सेवन करना पड़ता है ठीक है की निवृत्ति होती है ठीक है वासना निरंतर और चिरक काल अव्यवधान से करे और चिरक काल करे अव्यवधान एक दिन दो दिन छह महीना बैठ गया उसके बाद छोड़ दिया इतना नहीं निरंतर करे और चिरक काल कोई करते हैं मन तो, तो करते हैं कि तो अथ घंटे कर दिया घंटे बैठ गया सुबह बाकी दिन भर प्रपंच निरंतर करें चिकाभ्यसना अभिद्या निशेष तो नाचे अभिद्या चित्त में विक्षेप होता है सबको नष्ट करती वाचना यथारसायन में औषध है चिर्य काल सेत होने पर सेत सद सेवन करने पर रोगा निशेष तो नाच रोग नष्ट करते औ विद्या निशुद्ध विमुक्शु विमुक् मखंड मखंड सत्य ज्ञानमन सत्य्रह्म सत्य ज्ञानमन यम तह सत्यमत ब्रह्म खंड मध्य और ब्रह्म परब्रह्म तो तो में उसके नित्या नित्या शुद्धा। शुद्धा का विशेषण है जब पर ब्रह्म सत्यम ज्ञानमत में कहा गया और नित्य शुद्ध विमुक्त एक शुद्ध है विमुक्त मुक्तेंशुद्धबुद्ध नित्यशुद्ध स्वभाव कहते हैं विमुक्त मुक्त विमुक्त एक शुद्ध विहे मुक्त एक अखंड है शुद्ध आनंद आनंद अद्वैय कुछ भी नहीं ब्रह्मद्र सदीदमगिरासि एक अद्वित अद्वित्रह्म जो आदित्य अद्वितय ब्रह्म नित्यशुद्ध मुक्त अखंड आनंद सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म अहम अहम् तदे अहम ऐसा चिंता सत्याश्रुत्या यति त्रह्म अहमस्मति स्वरूपत कथित स्वरूप का वास्तवस्वूप सत्यम ज्ञानम मुझा श्रुति के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया ब्रह्म अहम ब्रह्म एवं ब्रह्म से भिन्न नहीं क्योंकि सर्व ख ब्रह्मे वेदम सर्व आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म ही नहीं तो कुछ है भी एक अनुपदार्थ भी ब्रह्म से बिना नहीं होगा तो मैं ब्रह्म ही हूँ ये सर्वप तत्व तो कहा गया विवक्त आसीनोशीन विरागो विजितेन्द्रियः विरागो विजिंद्रिियगो विजिंद्रिय भावदेक भावे, भावे तमनतन्यमनमन विरागो इसमें ब्रह्मानुसंधान साधन नियम ब्रह्म का अनुसंधान स्वरूप चिंतन करने के लिए साधन का नियम का विविध देशे आसीन एकांत शुद्ध स्थान में बैठा हुआ आसीन आसीन संभव बैठा हो करके चिंतन करना है ए, लेट लेट कर नहीं कल लेट रहे चिंता न करे लग जाएगी आसीन विरागो कोई कहता हम चलते हुए चिंतन करते चलते फिरते चिंता न कर कोई निषेध नहीं है लेकिन बैठने का अभ्यास करके बैठ कर करना चाहिए इसलिए आसन अभ्यास भी करना चाहिए अवश्य के हिसाब को बैठने का अभ्यास करे ऐसा अभ्यास करते करते होता है पाठ में बैठे तो पद्म बैठे आध घंटे पौने घंटे अभ्यास हो जाएगा जितने मिले समय जब समय मिले आसन लगाकर बैठेगी कोई तो जो आसन अपने लगा ना तभी आसन सिद्ध होता है तीन घंटा कम से कम बैठे, एक घंटा हो दो घंटा इसे बैठे तो, तो, तो थोड़ा आसन अभ्यास होने पर ही आगे ध्यान आदि होता है इसलिए आसीन बैठे करके ब्रह्मसूत्र आसीन संभव बैठे करके विराग विगत राग यग राग रही विषय में आसक्ति है चिंतन करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सत्य वस्तु तो एक ब्रह्म है बाकी सब मिथ्या है सत्य वस्तु को प्राप्त करना जानना ही प्राप्त करना है सत्य वस्तु को प्राप्त करना और मिथ्या वस्तु को भी इकट्ठी कर रखना आलो भी चाहिए अंधकार भी बना रखना छोड़ना नहीं नहीं हो सकता है मिथ्या वस्तु को छोड़ना पड़ेगा मिथ्या में मिथ्या बुद्धि करो तो होगा दृढ़ मिथ्या बुद्धि और शब्द से मिथ्या तो और छिपा कर रखेंगे और मिठा तो नहीं हुआ मिथ्या तो दृढ़ होने के लिए राग आसक्ति का त्याग पूरा जितने सो त्याग करे और नहीं चाहे वो नहीं चाहे सो छोड़े तो सत्य वस्तु को प्राप्त करना है तभी चिंतन होता है आसक्ति बहुत विषय में हो तो चिंतन क्या होगा बैठा ध्यान में और चिंतन करने का उधर चिंतन उधर चिंतन उधर चिंतन जितने स्थान में आसक्ति राग है विषय संबंध व्यवहार है वो का चिंतन चलेगा ध्यान में बैठेगी जब भी करेंगे उस भी करते रहे चिंतन चलता रहेगा वो एक हाथ में चलेगा और मन अपने आप चलता है मन को चलाना नहीं पड़ता है हाथ को चलाना नहीं पड़ता अभ्यास होने वो भी चलता है मन भी चलता है मन का रास्ता अलग इसका रास्ता अलग कुछ नहीं होता है इसलिए आसक्ति को छोड़ने के लिए तभी चिंतन होता है विजित विजितानी इंद्रिया ना सब विजित इंद्रिय इंद्रिय को जितना पड़ता है नहीं तो इंद्रिया तो अपने अपने मार्ग में दौड़ते है पराणी खानी एक अनन्, एक एक भावे आत्मना भावद आत्मा एक चिंतन करेंहमस्में का ही चिंतन तो करें ये साधारण नियम एक टीकाने ब्रह्मणेव स्थित बुद्धि ये ती अन्य धीर्य ब्रह्म में स्थिति दृश्य प्रपंचे जागृति कथम एकत्र आत्म संबंध है संभवती आत्मनिटी यहाँ पूरा हो जाएगा भवे तुम्हें यहाँ पूरा हो गया आप लोग यहाँ संख्या ले उसके बाद ये आगे के साथ संबंध है आत्मनीति शंका है दृश्य प्रपंच जागृति दृश्य प्रपंच जब तक है जागृत में दिखता है विद्यमान तो है तो एक भावना का तो सारा प्रपंच सब दिखता है अगर अद्वितीय ब्रह्म में हूँ खाली शब्द से कौन से होगा शब्द से कोई कहता मैं राष्ट्रपति हूँ सम्राट हूँ जितने कहन पर कहा होता है तो सारा जगत में द्वैत प्रपंच दिखता है ये सब रहते समय अद्वित कैसे ब्रह्म अद्वित कैसे भावना होगी कथम एक तो भावना इस उत्तर देते हैं आत्मनेखिल दृश्य आत्मनेखिल प्रबलाप्य धीयासुधी प्रबिलाप्यसु भावदेक निर्मलाकाशवत् सदा आत्मनेखिल दृश्य प्रबलाप्य धिया अखिलं आत्मनिव प्रविलाप्य ऐसा अभ्यास करके ध्यान समाधि अभ्यास करके दृश्य प्रपंच मिथ्या है जैसे सपन प्रपंच दृश्य है ऐसा बार बार विचार करके सब समाधि में सब विषय चिंतन छोड़ करके विषय चिंतन होता है वृत्ति बनती वृत्ति निरोध विषय मिथ्या करके विषय चिंतन छोड़े तो सब आत्मा में ही लीन हो जाएंगे आत्मनिव अखिलो प्राप्य उनको समाप्त करेगी आत्मा चरित कुछ नहीं रहेगा आत्मा चरित नहीं देखे तो निश्चय करे ध्यान करते समय तो बुद्धि करके मिथ्या तो बुद्धि करके विषय से मन इंद्र हटने पर सब दृष्टियों का लय हो जाएगा समाप्त हो जाएगा आत्मा ही रहेगा ऐसे समाप्त करके मिथ्यात्म निश्चय करने पर ही दृढ़ होने पर सब दृश्यों का <coughs> सब दृष्ट हो जाते हैं आत्मे में कैसे करना किसके द्वारा दिया बुद्धि के द्वारा बुद्धि से निश्चय करना मिथ्या, मिथ्या तो निश्चय होने पर उसमें फिर बुद्धि नहीं होगी तो सुधी सुधी अच्छा सुष्टु शोभना धीरे अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति ही प्राप्त करे आत्मा हत एकमात्मा एक आत्मा का ही चिंतन करे निर्मला निर्मला आकाश जैसे शुद्ध है सर्व्यापक है किससे कोई संबंध नहीं इस प्रकार में आपना हूँ उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं समित है ऐसे सदा चिंतन करें, ठीक है सब करेलापन वर्गों को प्रविलापन करना, अंत <coughs> करण सन अंत करण शुद्ध होने पर ही ध्यान चिंतन होता है शुद्ध या धिया शुद्ध बुद्धि से ही ध्यान करे आत्मनिम समाधि समय प्रबिला्य समाधि अवस्था में आत्मचि अन्य चिंतन नहीं होगा तो सबका अभाव इसे बैठ कर ध्यान करते हैं ध्यान करते करते ध्येय चिंतन करते करते विश्व चिंतन छुट जाता है अभ्यास करेंगे तो और कुछ सब चिंतन छुट जाएगा ध्यय अहम अश्मि ब्रह्म कोई प्रबिलय हो, हो जाता है लय हो जाता है ना से समाधिकाल में यह कि बिल्कुल सब प्रपंच समाप्त हो जाएगा और बुद्धि के द्वारा ध्यान में बैठे देखे सब समाप्त हो गया देहादि में मेंष्ट हो गई प्रकर्षिलाय में जागरत समय में उसको समाप्त करके तथा द्वितीय अभाव द्वितीय ही नहीं मिथ्याय का भाव अभाव से एकम आत्मान सद आकाशवद आकाशवद जो दृष्टान दे दिया आकाश के प्रकाश के साथ आकाश जिसे निर्मल है ऐसा चिंतन करे नहीं तो आकाशवद कहीं और कुछ नहीं रहा अंधकार में फिर आकाश क्या रहेगा इसलिए प्रकाश के साथ आकाश पर शुद्ध है ऐसा अपना प्रकाश रूप है इसी चिंतन करे परमात्मा दर्शी मुनि मुनि कहा मननाथ मुनि मनन करने वाले परमात्मा दर्शी परमात्मा दर्शी सत्य जातु निष्ठा के लिए प्रत्ये से हो गया परमात्मा दर्शी परमात्मा दर्शन परनात्मादर्त है इसका स्वभाव नाम रूप सर्वं कर्व विधायक नाम रूप वना जितने छोड़ करके परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठती जो परिपूर्ण है ब्रह्म चिद रूप आनंद स्वरूप उस रूप से रहता है नाम नहीं रूप नहीं वर्ण आदि जाति वर्ण आदि कुछ धर्म कुछ नहीं शुद्ध सचेतन है मैं हूँ ऐसा रहता है रूपवर्णादिकं रूपवर्णादिकं सर्वं रूप सर्वं रूपवर्णादिकं रूप सर्वं स्वेण से नाम रूप लेना वर्ण ब्राह्मण क्षत्र आदि ये सब छोड़ करके देह में सब ये धर्म आत्मा में कुछ नहीं है आत्मा तो शुद्ध है सर्व धर्म रहित असंग निर्धर्म के परमार्थविथ परमात्म ब्रह्म ब्रामा को जानने वाला परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणत जो ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म वेद स हई स यो तत्परम तो ब्रह्म वेद ब्रह्मी जो कोई भी हो ब्रह्म को साक्षात्कार कर लेता है अहम अस्म ब्रह्म संशय विपर रहित तो ज्ञान होता रहित हो गया संशय विपर रहित तो ज्ञान हो गया तो ब्रह्म स्वर्ग हो जाता है परिपूर्ण चिदानंद स्वर्ग से रहता है जीते जी भी परिपूर्ण ब्रह्म रूप से रहता है इसलिए उसको कहते ब्रह्म निष्ठ ब्रह्मी निष्ठा ये नितरान स्थिति ब्रह्मरूपण अवस्था में ज्ञान हो जाने पर स्वयं ब्रह्म रूप से रहता है देह होकर के नहीं व्यापक रूप से देव के साथ नहीं परिपूर्ण व्यापक रूप से रहता है श्लोक अर्थ सरल है ठीक है कह दिया रूप वर्णाधिकम अर्थ स्पष्ट है तो। रूप शंका करते प्रमात आदि त्रिपुटी ज्ञान वर्तमान प्रमा... थे प्रमा है प्रमाता प्रमाता है ज्ञाता दृष्टा उसको प्रमाण यथार्थ अनुभव होगा प्रमाण से होगा एक प्रमाण है चक्ष आदि प्रमाण है उसके द्वारा यथार्थ अनुभव आकाश आदि घटपट का अनुभव होता है अनुभव वाला मैं हूँ प्रमाता मैं प्रमाता हूँ चक्षुरादि प्रमाण है और प्रमा है अर्थात अनुभव ज्ञान अनुको है ज्ञाता ज्ञान ज्ञी भी, कह दिया प्रमाता प्रमाण प्रमेय हाँ प्रमाण ही प्रमेय प्रमाता को प्रदेश से प्रमाण भी छा गया प्रमाण और प्रमेय प्रमेय है भूतभौत घटपट प्रमेय ज्ञान का विषय भी है ज्ञान हो रहा है प्रमाण है प्रमाण और प्रमाता में हूँ ये भेद है त्रिपुटी प्रमा तृत्व तो, प्रमाणत्व प्रमेयत्व त्रिपुटी तीनों का ज्ञान होता है ये दिखता है उपलब्ध तो तो तो तो तो तो है प्रथम एकत्व भाव फिर एकत्व कैसे होगा मैं कहते थे मैं प्रमाता चकुरादि प्रमाण है बाहे प्रमेय है इतिहास परमात्मा ने भेद नास्तित परमात्मा है अनंत ब्रह्म अद्यम अंत परिचदित एक भेदही नहीं प्रमाता प्रमाण प्रिय प्रमेय तीनों को भी प्रकाश करने वाले साक्षी है जिसके द्वारा प्रमाता प्रमाण प्रमेय का भान होता है जो तीनों को प्रकाश करता है उनसे भिन्न है साक्षी स्वरूप ज्ञानी ज्ञान ज्ञान अभेदः अभेदः विद्यते ृ ज्ञाने भेदत्मन नीद्य चिदाननंदे करूपवा दीप्यते स्वये ज्ञाता ज्ञान शब्द इंद्र में, में प्रयोग होता है प्रमाण प्रमाण शब्द ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति में भी घटाकार वृत्ति को भी ज्ञान कहते वो प्रमाण है घटाकार वृत्ति ब्रित्य。वृत्ति को प्रमाण भी कहते है प्रमाण भी कहा जाता है घटाकार वृत्ति प्रतिफुल चैतन्य है वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन है प्रमाण ज्ञान रूप है है प्रमाण और कहेंगे वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य कहेंगे ज्ञान है केवल वृत्ति को कहेंगे प्रमाण ऐसे प्रयोग होता है प्रमाता है अंतकरण आवश्यक चैतन्य है प्रमाता है और अंतकर्ण वृत्ति अवसर चैतन प्रमाण चैतन्य और घटाद विषय अवसिण चैतन्य को प्रमेय कहते हैं ये जितने हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञान भेद परमात्मा में नी जी नहीं चीद आनंद रूप है तो चीद रूपये आनंद रूपये एक रूप स्वयं पर दीप्य थे, थे। दीप्यते प्रकाश थे स्वयं प्रकाश उसके प्रकाश के लिए हमने प्रकाश की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश है। ज्ञाता, ज्ञान आदि सबू अविद्याण आदि को लेकर उपाधि को लेकर के ज्ञातृत्व ज्ञान ज्ञे है शुद्ध स्वरूप रूपये प्रकाश रूपये है उससे बिना कुछ है ही नहीं ज्ञ है ही नहीं फिर किसका ज्ञान उसको होगा ज्ञानता कैसे होगा ज्ञातृ ज्ञान ज्ञा तो परमात्मा का सब स्वरूप हिसाब से अपना वास्तव स्वरूप परमात्मा है नहीं कि परमात्मा समझ समय कोई दूसरे ऊपर कहीं बैठा है ये ऐसा नहीं समझना। जो अनंत ब्रह्म है <coughs> ब्रह्म सर्वम एक अद्वितय ब्रह्म उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जब कुछ भी नहीं तो आप कैसे भिन्न हो गए यदि आप सब अलग अलग बैठ जाओ तो फिर ब्रह्म कहाँ रहेगा सर्वम ब्रह्म ये वाक्य प्रमाण है इसको दृढ़ निश्चय करेगा तभी बनेगा उससे भिन्न कुछ भी नहीं मानो कुछ भी भिन्न मान लिया तो वाक्य अप्रमाण हो जाएगा सर्व ब्रह्म कैसे होगा सर्व होगा परमात्मा भेद नहीं है कल्पित अवभा अंतकर्ण आदि विशिष्ट में भान होता है कल्पित आत्मा शुद्ध आत्मा में भेद नहीं है कल्पित आत्मा में अंतकर्ण विशिष्ट अंतकर्ण आदि के द्वारा उसमें भान होता है ज्ञानानंद आनंद रूपत्व ज्ञान रूप आनंद एक आत्मा स्वये दीप्यते प्रकाशते स्वयं प्रकाशमानी ओपेस्ट